आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर पटवारी जी ओ पटवारी जी कॉल है ओ, मैं हूँ मंगरू आती हूँ जीते रहो मंगरू पटवारी जी घर में है क्या वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जग को गए अभी आते ही होंगे तुम कहो आज कैसे राह भूले बहु कैसी है अरे सब कुशल मंगल है तई आपका आशीर्वाद है <laughs> अरे हाँ तुझे देना तो मैं भूल ही गई रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए बहुत मिलाए कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना हाँ। लो, वो आ गए आ, राम राम पटवारी जी राम राम। मंगरू, आओ भाई बहुत दिनों में आए अब जी यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी अच्छा यहाँ बैठो।, बैठो, बैठो, बैठो ना भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई सुना है घर में लक्ष्मी आई है जी पटवारी जी अब भगवान ने कृपा की है लड़की की सकल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है भाई मंगरू लड़का हो या लड़की हो है तो माँ बाप की खुशी का कारण दो ना इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ कल मेरी बच्ची का नामकरण है आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए है और खाना भी मेरे यही खा नहीं भाई मांगरू इतनी तकलीफ मत करो हाँ हाँ समय निकाल कर आ, मैं आ जरूर जाऊ ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहां नहीं है तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है आर्य पटवारी जी मेरा बस चलता ना तो आज पड़ोस के दो चार गाँव वालों को भी दावत में बुलाता <laughs> <laughs> कितनी कितनी दुआओं मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे दी है हाँ <laughs> मंगरू समझ सकता हूँ भाई समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये खुशी यू भी बहुत बड़ी है क्योंकि शादी के बारह साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है आ, लेकिन लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी और वो तो मेरे पिताजी का तेरहवा था हा? अच्छा अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, वो तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवा था हा? और ये तुम्हारी बच्ची का नाम करा हा? हा? हा? हा? हा? भाई मांगुरु तुम्हारे दिल जिगर को मानते हम भाई अपनी खुशी गमी में पूरे गांव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम है? पानी की तरह पैसा बहा देते अरे पटवारी जी यही एक बात तो पुरखों से सीखी है खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना हाँ ठीक कहते हो मंगरू ठीक बात कहते हो भाई ए, इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं अच्छा वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना आ? रूप हाँ, हाँ, रूप सिंह सिंह अरे अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी है? तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो है? मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी तीन चार एकड़ जमीन तो हाँ, डाली हाँ, चुके हाँ, हो तो क्या हुआ पटवारी जी बाकी दो एक भी भी अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा लेकिन बच्चों को नाको चने चांगा हाँ, हाँ। अरे तुम लोग सुला क्यों नहीं कर लेते सुले अरे सुले का टेम गया पटवारी जी अब तो बात इज्जत की है इज्जत की देखो मांगुरु छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं अरे सब जायज है पटवारी जी प्यार और लड़ाई में कहते हैं सब कुछ जायज है हा? बस आप तमाशा भर देखते जाओ आ, वो तो मैं देखी रहा हूं, तमाशा ही देख ही रहा हूँ अरे ओ, ओ हो पटवारी जी और मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया ओह हो अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है अच्छा पटवारी जी आ, ए, राम, ए, राम, राम, राम राम राम राम राम राम राम राम ओ कल शाम को दावत में जरूर आना जरूर आएंगे जाना। अरे भाई बाजे वाले जरा गाने की आवाज ऊंची कर मुझा दे पूरे गांव को अरे पता तो चले मंगरू के खुशी हुई है खुशी तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू जरा जरा देर में चले आते लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है और क्या उसका पेट फाड़ दूर अरे, अरे, अरे तुम तो बिगड़ता क्यों है भाई चलने दे दूसरे को अपनी चाल से चलने दे अरे ओ अरे तुम यहाँ खड़े मैं जहाता तुम्हें तो ढूंढते फिरती हूँ क्या हुआ भगवान पंडित जी अभी तक नहीं आए उन्हें कह तो आए थे ना? हाँ के आया था आते ही होंगे अभी आ जाएंगे। नहीं। मैं समझी अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं हाँ। तो हमारे दिन फिर गयी हाँ। बहुत भागवान हाँ, देखो नहीं। ना क्या लंबादार क्या पटवारी और क्या मुखिया सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं आ? अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है लक्ष्मी भी तो भाग से ही आते है। भाग देना बहुत अच्छा है। <laughs> लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए ओहो तुम लल्ली को तैयार करो जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी अरे मंगरू मंगरू क्या बात है माधो अभी चौधरी जी आ गए अच्छा हाँ? आ, आ, देख तू तू रोकियो रोकियो मैं मैं हाँ? मैं आता कष्ट हाँ? करने की जरूरत हा? नहीं मैं खुद ही आ गया हूँ <laughs> बड़ी कृपा की आपसे चौधरी जी बड़ी कृपा की बड़े सही वगत भी आए आइए आइए बिना जी बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं मैं कल हवेली गया था नोता देने पता चला आप मेरी रकम दे रहे हो ना जी, जी क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू जवाब दो मैं मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी कैसे के वो रुपए तो सब तुमने, तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए यही ना तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो। विश्वास विश्वास कीजिए कीजिए, चौधरी जी, मैं मैं आपकी रकम कचहरी तो तो में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची चौधरी जी मुझे थोड़ी मदद और दे दीजिए मालिकुका बिल्कुल नहीं आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं चौधरी जी मालिक, मालिक, तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है। आ, आ, आज अगर तुमने ना दिए तो तुम्हारी मिट्टी में मिला नहीं नहीं, नहीं जो उसके काबिल हो तुम्हें तो जितना बेइजत किया जाए कम है मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक मैं पाव पड़ता हूँ आपके भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है समझे चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते हाँ कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी? जी तीन हजार ठीक है मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा जी आप हाँ।, हाँ मैं मुझ पर विश्वास नहीं है क्या ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया समझिए मुझे रुपए मिल गए अच्छा मैं राम राम मैं चलता हूँ जयराम जी की अच्छा भैया जयराम जी पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया पटवारी जी भगवान आपका भला कर आपको तुम्हारा भला कैसे होगा तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का उतारते हैं? मैं मैं बह गया था पटवारी बिटिया की खुशी में अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को हाँ आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके खुशी तो मन का एक भाव है भैया जिसमें जीवन समर्थता है बिगड़ता कभी नहीं। आ, मैंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी। भूल भूल की, पटवारी जी, बहुत बड़ी और एक तुमने वो, वो क्या जी? देखो रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा क्या गलती, गलती उसी की गलती उसी की जी? लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई नुकसान तुम्हारा है गलती चाहे जिसकी है अभी तक तुम एकड़ ज़मीन उसी चक्कर में खो चारमीन उ और हम मैं समझता हूँ फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी तु, तु, क्या करू क्या रूप सिंह से समझौता करो भैया लेकिन लेकिन वो... लेकिन कुछ नहीं कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में जीतने वाला भी रोता है हारने वाला भी रोता है देखो तो मेरा कर लो रूप सिंह को मैं समझा लूंगा ठीक ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा पटवारी जी और और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा <laughs> <हा, हा, laughs> कौन से रुपए भाई वही वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे है? उन रूपाओं को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मांगू का इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा तुम खुद ही दो कैसे कागज है कैसे कागज है? मंगरू, अरे ये कागज नहीं कागज के जेवर हैं मंगरू कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ पटवारी जी, नहीं मैं। ये राष्ट्रीय बचत पत्र है क्या है राष्ट्रीय बचत पत्र, पत्र। आहा, है? आहा, है? ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे लेकिन ये राष्ट्र पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है जिनमें से एक ये भी है अच्छा वो किस तरह वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है अच्छा हाँ। अब देखो तुम्हारे पिता के इन सात बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है अच्छा कल ही तुम्हे डाकघर से ग्यारह हजार रूपए मिल सकते हैं। हजार? हाँ भाई सच सच कह रहे पटवारी जी हाँ भाई ने? तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ हाँ। और रुपया मिल जाने के बाद हाँ, अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा उसके मुंह पे दे मारूंगा अरे जमीन छुड़वाऊंगा और लेकिन अब फजूल खर्च बता अरे ला? अरे मेरी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्थर खरीदूंगा हाँ। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा इन्हीं जेवरों से उसका जीवन उसका भविष्य संवरेगा हाँ, हाँ। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता देगा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी कागज के जीवर कागज के खेची कागज के खेची अजी मैंने कहा अजी देखिए तो पंडित जी आ गए, जल आगे जल्दी चलिए पंडित जी चलिए आइए आइए आइए चलो चलो कागज के जेवर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी कलाकार कमला करदाते सी एम नागर सुरेश चंद्र गोर मोहिनी शर्मा और राज जोशी ध्वनि संयोजक मनोहर सावे प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दार्भेकर